आध्यात्मरामण किसकिंधा कांड अष्टम सर्ग संपाति की आत्मकथा श्रीमहादेवाच अत ते ब्रूहि प्रपक्षुर्भगव्रूहि स्वाधतार संपाति कथयास स्वृत्ता कृत अहम पुराजाज स भ्रातरौरूयनौ बले नर्ता बलजिज्ञाशया खगौ सूर्यमंडल पर्यत गपत्ति मदात श्री महादेव जी बोले हे पार्वती यह सुनकर उन सब बानरो ने बड़े कुतूहल में भरकर संपाति से पूछा भगवन आप आरंभ से ही अपना वृत्तांत सुनाइए तब संपाती ने पहले जैसे जैसा किया था वह सब वृत्तांत सुनाते हुए कहा पूर्व काल में मैं और भाई जटायु जिस समय पूर्ण युवा थे बल गर्व से उन्मत्त होकर यह जानने के लिए कि हम में कितना बल है बड़े घमंड से आकाश में सूर्य मंडल पर्यंत जाने को उड़े बहु योजन साहस्रम ग प्रतापिता जटायुस्तम परिद्रा तुम पक्षाद्य मोहत चोर्द तो पक्षोस्मिन्य मूर्धनी पति तो दूर पतनाछिहम तो अब हम कोई सहस्त्र योजन ऊँचे चले गए तो जटायु सूर्य के तेज से जलने लगा मैं उसकी रक्षा के लिए मोहवश उसे अपने पंखों से ढककर चलने लगा और अंत में सूर्य की किरणों से पंख जल जाने के कारण यहां विन्ध्याचल के शिखर पर गिर पड़ा और हे कप्वरों बहुत ऊंचे से गिरने के कारण मूर्छित हो गया दिनत्रया पुनः प्राण सहित दग्ध पक्षक देशम वूटान वे भ्रांत जब तीन दिन पश्चात मुझे चेत हुआ तो पंख जल जाने से मेरा चित्त भ्रम में पड़ गया और मैं यह कुछ भी न जान सका कि यह कौन सा देश अथवा गिर शिखर है शनै ऋन्मिल दृष्टवा तत्रश्रम शुभम शनय शनैराश्रम से समीपम गतवान फिर धीरे धीरे नेत्र खोलने पर मुझे वहाँ एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया तब मैं शनय शनय उस आश्रम के पास गया चंद्रमा नाम मुं विस्मित सम्पाते कि वाकृत वहाँ चंद्रमा नामक मुनीश्वर रहते थे उन्होंने मुझे देखकर कर विस्मयपूर्वक कहा संपाते यह क्या तुम्हें आज इस प्रकार विरूप किसने कर दिया जाना तामहम पूर्वम अत्यंत बलवानसी मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूं तुम तो बड़े बलवान हो फिर तुम्हारे पंख कैसे जल गए यदि तुम ठीक समझो तो अपना सब वृत्तांत कहो तथा स्वचेषित सर्व कथुखिता तब मैंने उन मुन श्रेष्ठ को अपनी कर्तु सुनाई और दिन फिर अति दुखित होकर उनसे कहा अब मैं दावाग्नि में जल मरूंगा कथम सक्तो विपक्षो प्रभो इत्युक्तो जीवित प्रभोक्तोथ मुख्य मामलोचन क्योंकि हे प्रभो बिना पंखों के मैं किस प्रकार जीवन धारण कर सकता हूँ मेरे इस प्रकार कहने पर मुनिवर दयावश नेत्रों में जल भर कर मेरी ओर देखते हुए बोले सुणु मेहद्य श्रुआ यथेत देह मूल मिधम दुखम देह कर्म समुद्भव बच्चा अब तुम मेरी बात सुनो उसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करना इस दुख का आश्रय दे ही है और देह कर्म जन्य है कर्म प्रवर्तते देहे हम बुद्ध्या पुरुष से ही अहंकार अविद्या संभवो जड़ पुरुष जब देह में अहम बुद्धि करता है तभी कर्म की प्रवृत्ति होती है और यह अविद्या जनित जड़ अहंकार अनादि है चिच्छाया सदा युक्त तप्ताया पिंड वह सदा तेन देहश चेतन से चेतना चेतनवान् भवि अग्नि से व्याप्त तप्त तो लोहपिंड के समान यह अहंकार सर्वदा चिदाभास से व्याप्त है उस चिदाभास विशिष्ट अहंकार का देह से तादात्म्य एक्य होने के कारण देह चेतना युक्त होता है देहो देो मि बुद्धिमनोहृतिरबला तमूल ये संसार सुख दुखादि साधक अहंकार के कारण ही आत्मा को मैं देह हूँ यह बुद्धि होती है और उसी के कारण यह सुख दुखादि का देने वाला जन्म मरण रूप संसार प्राप्त होता है आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्याता सदा देहो हम कर्म करता हम इति संकल्प सर्वदा जीवा करोत कर्माणी तत्फले बद्य देवस ऊर्ध्वाधो भ्रमते नि पाप पुण्यात्मक स्वयं निर्विकार आत्मा के साथ देह के इस मिथ्यातादात्म से ही जीव सर्वदा यह संकल्प करके कि मैं देह हूँ और कामों का करने वाला हूँ नाना प्रकार के कर्म करता है तथा विवश होकर उनके फलों से बंधता है और इस प्रकार पाप पुण्य के वशीभूत होकर सदा ऊंची नीची योनियों में भ्रमता रहता है कृतम मयादिकम पुण्यम यज्ञानादिश्चित स्वर्गम गुखम भोक्ष संकल्पवान भवे वह ऐसे संकल्प करने लगता है कि मैंने यज्ञ दान आदि बहुत से पुण्य कर्म किए हैं अतः मैं निश्चय ही स्वर्ग में जाकर सुख भोगूंगा तथैवाध्यासतस्तत्र चिरं भुक्त सुखम छिन्नपत्य छिन् पुण्य पदा घनिच्छ कर्मचोित ऐसे आध्यास से वह यहाँ जाकर चिरकाल तक महान सुख भोगता है और अंत में पुण्य क्षय हो जाने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से इच्छा न रहते हुए भी नीचे गिरता है पति मंडल चेंदो सतो निहार संयुत भूमौ पति ब्रिहादो स्थित्वा चिर पुनः पहले वह चंद्र मंडल पर गिरता है और वहाँ से चंद्र राशियों के द्वारा कुहरे के रूप में पृथ्वी पर आकर बहुत दिनों तक ब्रीही आदि धान्यों में रहता है भुत्वा चतुर्विधम भोज्यम पुरुषे भुज्य ततः रेतो भुत्वा न ऋतौ स्त्री जो फिर वह भक्ष भोज्य लेह और चौष्य चार प्रकार के अन्य रूप से पुरुषों द्वारा खाया जाता है और विर्य रूप में परिणत हो जाता है तदनंतर यह उसके द्वारा ऋतु काल में स्त्री की जोनि में डाला जाता है यो निरक्तन संयुक्त जरायु परम पिवेष्ट दिने कललम्बुत्म आत्मयाह योन्य में स्थित रज से मिलकर वह एक दिनों में एक दिन में ही झिल्ली से लिपटते हुए कलकल -कल के रूप में परिणत होकर कुछ कठिन सा हो जाता है तत्पुन पश्चरात्रेन बुद्बुदाता थातामिया सप्तरात्रेन तदपी मांसपेशे ऑप्नुया फिर पांच रात्रि में वह बुद्बुदाकार हो जाता है और सात रात्रि बीतने पर मांसपेशी के समान अंडाकार हो जाता है पक्षमात्रेण सा पेशे रुद्रेण पिप्लुता तस्कुरत्पत्ति पंचविशति रात्रिशो पंद्रह दिन के भीतर उस पेशी में रुधिर भर जाता है और पच्चीस रात्रि के पश्चात उसमें अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं ग्रीवा शिव स्क पृष्ठवंश तथोधरम जायन्ते मासतः जायते एक मास हो जाने पर उसमें एक एक करके क्रमशः ग्रीवा शिव कंधे ऋण की हड्डी और पेट ये पांच अंग उत्पन्न हो जाते हैं पाड़ी पो तथा पार्श्व खटो तथ माता प्रजा जन्ते क्रमे न्यथा फिर दो महीने में क्रमशः हाथ पांव, पसलियाँ कमर और घुटने बन जाते हैं इस क्रम से कभी भेद इस क्रम में कभी भेद नहीं पड़ता त्रिभीर्मासे प्रजान्ते अंगा सन्ध्य क्रमा सर्वांगुल्य प्रजान्तेमानसचुष्टी इसी क्रम से तीन महीने में उसमें अंगों की संधियां तथा चार महीने में समस्त अंगुलियां उत्पन्न हो जाती हैं नास कर्ण चने त्रीत जायते पंचमास दंतापक्तिरखा गुह पंचमे तथा पाँच मास होने पर नाक कान और नेत्र बनते हैं तथा पांचवें मास में ही दंतावली नख और स्थान भी उत्पन्न होते हैं अर्वास तिद्रम कर्णयोर्भवती स्फुट पायुर्मे मुस्थम च नावी भविदृढ़ छठे मास के आरंभ में ही कानों के छिद्र स्पष्ट हो जाते हैं तथा तो इसी समय गुदा स्त्री पुरुष के भेद से योनि अथवा लिंग तथा तो नाभि उत्पन्न होते हैं सप्तमी मास के तथ विभक्ता वय चर्व सम्प्यतेष्टमी सातवें महीने में रोम और सिर के केश प्रकट होते हैं तथा तो आठवें महीने में सब अंगोपांग अलग अलग स्पष्ट हो जाते हैं